क्रम मुक्ति फलक मधु विद्या मधुदृष्टि से आदित्य उपासना इसमें एक पूर्व दिशा में होने वाले आदित्य को मधु स्वर्गलोक हो गया तिरस्टि नवंश अंतरिक्ष हो गया अपूप और मरीच हो गई, पुत्र ऋगेद रिच, रिच, ही कर्म है पुष्प उससे मधु ला करके तबा करके आदित्य के पूर्व दिशा में रोहित रूप है एक पूर्व दिशा के संबंधी मधु कथन करने के बाद आगे दक्षिण दिशा में अथ ही अस्य दक्षिणारश्म अदित्य दक्षिण दिशा में जो रश्मि है किरण है उसको मधुनाड़ी सदृश है दक्षिणा मधुनाडी दक्षिण दिशा में होने वाले मधुनाडी यजुंसे मधुकृत है यहाँ मधुकर है यजुर्वेद है, यजुर यजु है मंत्रेद यजु एवं पुष्पम, यजुर्वेद भी तो कर्म है पुष्प अमृत आप कर्मसंधी जल मध्य दर्शयती अथ ये अस्य व्याख्यान हो इस प्रकार समान समझना विशेषम सामन संगशे यजुनस्य मधुकृत है महरीचा है यहाँ यजु मंत्र मधुकर है वहाँ ऋग्वेद को पुष्प कहा गया था यहाँ यजुर्वेद विहित यजु मंत्र पूरावत मधुत वस्तुतः मधुकर नहीं है यजु मधुकर जैसे यजुर्वेद विहितम कर्म पुष्पस्थानियम यजुर्ेद कहा गया यजुर्वेद यजुव से कहा पूर्वकृत ऋग्वेद विहिते कर्मी प्रयुता ऋग वेद विहिता में मंत्र प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार पहले मधुकर कहा गया था रिक मंत्र को रिचा मधुकर कहा गया था तथा यजुस यजुर्वेद विहित कर्म में प्रयुक्त यजुर्मंत्र को मधुकर यहाँ कहा गया यजुर्वेद विहित कर्मी पुष्प दृष्टि यजुर्वेद विहित कर्म में पुष्प दृष्टि करने के लिए कहते हैं यजुर्वेद विहित कर्म पुष्प है अमृता आपो इत्यस्य अमृत आपत्त व्याख्यान पहले जैसे प्रकार समझना। कर्म में संबंधी जो सोम पयाज्मृता एतम् यज यजुर्वेद्यप तस्या रसो तान ये, तान ये करता है ये ये ये कर्म जुर्वेद उसके तस्य अभितप्तस्य अभिप्त सार यश यासा तेज इंद्रिय वीरियम बल है अन्नाद्यम अन्ना च रस उत्पन्न हुआ तद व्यक्षरत क्षरण होकर निकला आदित्य के पास तदादित्यम अभी तो आश्रयत आदित्य पार्श्व आश्रय किया आश्रित तो हुआ दक्षिण दिशा में तद वित्य से शुक्ल रूपम वही आदित्य में शुक्ल रूप दिखता है वही है संबंधी ताहनी में एतम दक्षिणी मधु तजुसी भाष्य मेंजुर्वेदेदायतपन आदि मधु एक दृश्य से शुक्ल आदित्य शुक्लूपे वो संबंधी मधु यजुसा आदित्य संबंधी मधु प्रत्यक्ष दर्शय मधु दिखाते आदित्य से दृश्य से शुक्ल प्रत्येक पर्या में एक, एक ही प्रकार है अतः प्रत्यमच पश्चिम दिशा में किरणे किरण है प्रतीच्यो मधुनाड्य पश्चिम दिशा में होने वाले मधुनाडी छिद्र है साम मधुकृत मंत्रि मधुकद विहतक अमृता आपह संबंधी सोम तानि एतानि आज्य पयाद वाएतापन ये साम् मधुकर को, तो कर्म को उसे तब तो, अभी तब तो होने पर ये सार निकला ये सह, तेज रसो तदरत वि अक्षरत विशेषण अक्षरत आदित्य के पास जाकर आदित्यम अभि तो, तो आदित्य में आश्रित तो हुआ तद वेत आदित्य से कृष्ण रूपम आदित्य में प्रत्यो राम सबंधी पुष्पेसिश्यूपी यजुषाच मधु इत्यादि तथा सामना मधु साम है, मधु वेद कर्म संबंधी पुष्प से कृष्ण यहा कथित तथा सामना मधु जैसे री और यजु के मधु कहा गया ऐसे के संबंधी मधु तास्त्र प्रत्यक्ष सामान्य लोक में दिखता नहीं शास्त्र में प्रत्यक्ष का एक त्यूप अत ये अस उदो तायवस्य उदीचो मधुनाड्य उत्तर दिशा में होने वाले जो राश्मी है किरण ये उधर दिशा में होने वाले मधुनाली मधुनाड़ी अथर्वांगीरस मधुकृत अथर्वाीरस मंत्रपुराण वेद में कुछ मंत्र कामृता इतिहास पुराणम् अभ्यतप इतिहास पुराण संबंधी कर्म पुष्पा उसे तप्त होने पर जैन देव वीर अन्नाद्यम रस उत्पन्न हुआ तद्वी अक्षरथ विशेषण अक्षरत आदित्य के पास गया आदित्यम अभिथवाश्रदित्य तो में आश्रित हुआ तद्वादित परम कृष्ण अधिक कृष्ण रूप अतिशय कृष्ण रूप हुई चतुर्थ मधु अथ ये अस्य उदमचो रश्मि उत्तर दिशा में होने वाले किरण इत्यादि सामन तो मधु छिद्र नारे अथर्वास अथर्वण अंगिशा दृष्टा मंत्र अथर्व के द्वारा दिखा गया अंगिरस है महर्षि के द्वारा दिखाया गया मंत्र है अथर्वास कर्मिता और मधुकर हुए इतिहास इतिहास इतिहास कर्म ब्राह्मणम् अथर्व प्रसिद्ध ब्राह्मण यदा तद्हिस्थ योपुराण इतिहास पुराण रामायण महाभारत को कहा जाता है प्रसिद्ध इतिहास पुराण लेंगे तदापि न तो भी कोई नहीं। नयोच इतिहास पुराण पुष्प तय अश्वेधे पारिप्लवासु रात्रिशु कर्मांगते विनियोग सिद्ध पारिप्लव रात्रि में असमेध कर्म करते समय ऐसा टीका है असमेध कर्मी जामिता परिहाराय है है है आलस्य आलस्य परिहार करने के लिए नाना समुदाय प्रकार कथा कथा उपाख्यान उपाख्यान विधि पारिप्लव्यादायख्यान कथ यिप्ल आचक्षित विधिवशा प्रयुजते आचक्षित उपाख्यान कथन करे विधान से प्राप्त है और रात्रि में कर्म कुछ उपाख्यान कहने के लाया तासु रात्रिसु रात्रिशु तम अंग कर्म का अंग हुआ असमेध कर्म का अंग रूप से उपाख्यान है मनोरव राजा मनोरव राजा थे इतम प्रकार ऐसा विनियोग कहा गया है पूर्व मीमांसा में पूर्व तंत्र पूर्व मीमांसा में पुरो पारिप्लवार अधिकरण ने वा सिद्ध एक अधिकरण में विचार किया गया पारिप्लव में किस क्या करना है तो ऐसे कहा ऐसे कुछ उपाख्यान है उनका कथन करना है सिद्ध हुआ पूर्वी तो कर्मों को पुष्प सदस्य कहा अश मधु न शास्त्र प्रत्यक्षता नाह जो मधु है यह भी शास्त्र प्रत्यक्ष है रूपम् मध् एक अतिशयनक चार दिशा चार प्रकार करके, आगे कै मधु दर्शयति अथ यस्य असर्ध् रश्मोक के ऊपर सूर्य के ऊपर जो रश्मि तर्ध् मधुनाड्य ऊपर होने वाले मधुनाडी गुह्या एवं आदेश मधुकृत ये मधुकर होगे आदेश है गुह्य गोपनीय मंत्र है ब्रह्म पुष्प हो गया पुष्प ब्रह्म शब्द से कहेंगी शब्द चल रहा है वेद से यहाँ ओंकार है प्रणव है पुष्प गुह्या आदेश एक त्रमा अभ्य तपन यह प्रणव को अभितापाए गुह आदेश तसा अभी तसा रसो तो समान ये गया तो गया आदित्य के के हो में में जाकर तद, तद, तद एतद आदित्यस्य तदादित्य मध्य क्षोभतने संचलित तो होता है दिखता जैसे संचलित तो जैसे दिखता है में, में पूर्व समझना गोप्या लोकद्वार उपासना लोक द्वार मूण इत्यादि कहा गया था उपासना ये कर्मंग विषय मधुकर हुआ ये रहस्य ही उपासना उपासना नहीं यहाँ उपासन हो गया कर्मांग संबंधी उपासन को मधुकर कहा पहले अलग अलग मंत्र को कहते थे यहाँ मधुकर हो गए कर्मांग संबंधी उपासना लोक द्वार मृण आदि कहा गया था टीका में लोक द्वार आदि लोक द्वार मृण पश्य वयम इत्यादि जो कहा गया था कर्म के अंग संबंधी उपासन को मधुकर कहा ब्रह्म टीका ब्रह्म शब्द शब्द ब्रह्मशब्द काधिकारात प्रणवाख्य पुष्प प्रणव नामक पुष्प सब बराबर अर्थ समान है सामगादिश्दान प्रकृतत्व शब्दधिकारातगज मंत्र का प्रकरण है इसलिए यहां ब्रह्मशब्द से शब्द लेना प्रणव अस्यापि मधुना अधुना शास्त्रवशा प्रत्यक्षता जो मधु पंचम मधु वो शास्त्र के प्रत्यक्षोहता आधित मध्य क्षोभत क्षोभसदृष्टन पर दिखता सचन जैसे तो है, शास्त्रार्थे सामद शास्त्रचित तो सा। शास्त्र का जिसके चित्त तो है तो शास्त्र जन्य ज्ञान हताय दृश्य तो पंच मधूं व्याख्या ध्येय सिद्ध्यर्थ स्तुति प्रकृत चार दिशा में चार और इक उध दिशा में पांच प्रकार मधु की व्याख्या करके सौधेय उपास्य है देह तो सिद्धि के लिए स्तुति करते है ते वे रसा, रसा रसों का भी रसा है सार लोहित तो, शुक्ल कृष्ण पर कृष्ण इत्यादि का वेदा ही रस ते, ते रस वेद तो रस है और वेद के भी ये सार है तानि वा न अमृता अमृतानी, अमृत का भी अमृत है अमृत कामृत के वेद ही अमृता तेता अमृता वेद तमृत न्य है कवि रोहित शुक्ला मधुअमृत सारण सेवाएते से यथोत्ता रोहितताूप विशेषा रसानाम रसा रोहित शुक्ल कृष्ण पर ये सौ काम रिता हाँ। वेदास्मा तो लोक निषन्दवाद सारा रोकउन तवण दी लोक निष्पत्ति <laughs> लोक का सारे पहले आया लोक को सारे बेद, बेद सारे लोको सार वेद वेद के सार प्रणवार लोक का निश्चंद लोक होती वेद से इसलिए सार है सार तेसाम रसा नाम कर्म भाव आपना नाम ते लोक में सार हो गया वेद वेद के सार है वेद में कर्म भाव को प्राप्त किया वेद विहित कर्म उस प्राप्त मन से ये रोहित आदि विशेष रसा है अत्यंत सार होता वेद हो गया सार वेद का ही सारे वे रसा वेदा ही रसा तेसा में ते रसा वेद हो गया लोकों का सार और वेद का सार हो गया कर्म पर ये था था। कर्म भाव प्राप्त ये रस है अत्य सारीकाध तस्मेशवापत्ति कर्म में विनुक्त होने से कर्म का अंग होने से कर्मति तदभापत्ति तद्रुपापति कर्म तद भावना कर्म भाव को प्राप्त किया कर्म में विनूक्त से कर्म का अंगोह करेगा कर्म भाव को कर्मत्व तो को प्राप्त किया वेदा कार्य प्रयत्न पूर्वक अभात्व आगे तथा अमृता नाम अमृतानि वेद अमृत नित्य होनसे तेज रोहितादी रूपा अमृता वेद कामृत कहा निवाद नित्यकेश्य तभी प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक तो अभावत तो नित्यतम निश्वास अनायस परमात्मा के मुख से प्रकट होता है प्रयत्न पूर्वक नहीं उनसे नित्य है या मधुनि स्तुति सा कर्मस्तुति मधु में जो स्तुति हुई वो कर्म की स्तुति है रसानाम रसा नाम रसा इत्यादि कर्म स्तुति रेसा कर्म की स्तुति है कर्मस्तुतिम अभिनयती कर्मस्तुति कैसे अभिनय करके दिखाते हैं ये एवं विशिष्टा फलमी जिस प्रकार अमृत है फल है वो सारे इस प्रकार कर्म रसान रसा अमृता अमृतानि ऐसा जो मंत्र में कहा गया विशिषा अमृतानि यसे फल ऐसा अमृत है जिसका फल है जिस कर्म का उस कर्म का तहाग्यम कि वक्त्यम तो महाभागे श्रेष्ठ है क्या कहना है कर्म कर्म की अमृता उद उपजीवि देवता गण अनुचिता उपदिशती अमृत हे मधु हे सूर्य स्थित आदित्य में ध्येय कह करके उसको आश्रय करने वाले उसी मधु को मधु में आश्रित देवता गण विभिन्न देवता के देवताओं का भी चिंतन करना है उपासना के अंतर्गत अनुचि चिंतन उपदिशती तद यद प्रथम हम अमृतम तद वस व उप जीवंती में जो अमृत है मधु देवता उसमें आश्रित है अग्निना मुख्य अग्नि ही प्रधान हो करके वसुदेवता उसको भोग करते है भोग कर्तकाथ खाते नहीं न वेदे वन न पिबंध अमृतम दृष्ट तृप्यती देवता लोग खाते नहीं पीते नहीं इसे अमृत को देख करके तृप्त हो जाते हैं भाष्य मेंदकाथ त्र यथम अमृत रोहितमृत का पूर्व दिशा में तदसव प्रातः शब देवता, ना मुखे ना, उसको होते प्रधान ना प्रधान, प्रधान, प्रधान, प्रधान जायचनासोत्पन्न इस कहा अन्न चं खाया है इससे कबल ग्राहनती थी प्राप्त कबल लेकर के ग्रास मुख में डाल करके खाते ये प्राप्त होता है उसका प्रतिषेध करते है न वे देवा असनति न पीबंती इस मंत्री कह करके टीका में कबल ग्रह कबलम गृह कबल ऐसे हाथ में लेकर के मुख में डाल करके खाते यथा लो को असनादी तदव इतना उसी प्रकार वो भात खाते समय भात दाल था, मिला करके इसे कबला बना करके बट करके मुख में डालते हैं असना पाना भावे है नावे उपजीवन वचनम यदि खाते नहीं पीते नहीं तो फिर उसमें आश्रित है उसको आश्रय करते हैं देवता लोग ये कहते कहा गया इतना आशंका परिहरती कथम तरी उपजीवंती उचते यदि खाते नहीं पीते नहीं तो फिर उसको आश्रित करके रहते हैं उपजीवन कैसे होता है इसका उत्तर एक ही यथोत्तम अमृतम रोहित रूपम दृष्ट उपलब्य सर्व करणिर अनुभव तृत यह जो रोहित रूप है मधु दृष्ट आकाश उपलभ्य केवल आंख से, के से देखना नहीं सब इंद्रिय से अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं दृश्य हैकरण द्वारा उपलब्ध दृष्टि का दिखना नहीं द्वारा उपलब्धि के लिए चक्षुषा वक्तव्य कथम सर्वकरणी रीति अदक उच्यते दृष्टि कहेंगे तो चक्षा दृष्टि कहना चाहिए सब इंद्रिक द्वारा कैसे कहते शंकां से कहते दृश्य है चक्षु चक्षग्रहणमितय आसते चक्षुष होगा देखना अन्य द्वारा कैसे रूप का ग्रहण होगा नोहित दृष्टि रोहित रूप ही चक्षु से देखना होगा अन्य इंद्र का तो विषय नहीं कथम अन्य इंद्र विषय तम रूप से रूप के अन्य इंद्र का विषय होगा ये शंका उत्तर देते हैं ठीक है रसस्य, तो नास्ति तो वह केवल ऐसा नहीं, मृता नक्षुर्ग्रमृत चक्षग्र नही पिहारकर्ता सिन्त नशादी स्रोत्रदिगम्यस कीर्ति श्रवणेन्द्र तो से स्रोतगम्य है यसा यसा है किसकी के शब्द का ग्रहण होता है तेज रूप चा तेज रुम करम ये सब बताया था फल में यश तेज इंद्रिम वीर अन्हाद्यम ये सब उत्पन्न सार सार में तो एक हो गया रोहित रूप चक्ष है यश हो गया सूत्र और अत्यज रूप है शरीर में कांति और चाक्ष अवैकल्य इंद्रिय अवै इंद्रिय का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है विषय ग्रहण कार्यानुमयम कर्ण का सामर्थ्यम कर्ण में इंद्रिय में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य अनुमय होता है विषय ग्रहण विषय ज्ञान रूप शब्द स्पर्शादी का ज्ञान होता है यह कार्य से अनुमेय होता है कारण इंद्रिय कार्य है विषय ग्रहण रूप गंध रसाद जो ग्रहण ज्ञान होता है वो तो ज्ञानात्मक कार्य से अनुमेय होता है उसका कारण इंद्रिय इंद्रिय हो गया कारण सामर्थ्य अनुमेय हुआ वीर्यम बलम देहगत उत्साह प्राणवत्ता वीर्य भी फल का बल भल देहगत उत्साह प्राणवत्ता अन्नाद्यम प्रतिदिन भोग्य कारण उपजीव्यम शरीरस्थितकरण अन्न चाद्य रसो हि एवं आत्मकस से है यम सर्वे सब होते हैं काम किस तरह रसो का सर्व रसो हिमा स्रोत्राग्रह्यता शेष इसलिए स्रोत्राग्रह्य अन्याद इदी वाक्य उपसहति एक अमृतम दृष्टि तृप्यक्य उपसार देवा दृष्टि तृप्यं देख करके तृप्त होते हैं यम तृप्य भाष्य में सर्वे लेकर के विराम देना यम सर्वे विराम उसके आगे देवा दृष्टि तृप्य सर्वं स्वर्णीर अनुभव तृप्यं रसोही एवं आत्म के सर्व यम दृष्टि तृप्य देवा दृष्ट इसको दे के तृप्त होते हैं, इंद्रिय के द्वारा ये सर्व का अथ रस है विभिन्न प्रकार रस का यश तेज इंद्रियम वीर अन्नाद्यम ये सब अपने इंद्रिय से अनुभव करके तृप्त होते हैं। टीका कि स्वतंत्राण तृतिर् स्वतंत्र देवता आदित्य संश्रया सत्याकेण दोष रही वैगंध्य दुर्गंध वैगंध्यम दुर्गंध्यम दुर्गंध देह और कर्ण के जो दोष है ये दोष रहित होकर के देवता लोग आदित्यमाशित होकर के भोग करते है आदिपद से संभावित तो सर्वे देहकर्ण दोषा गृह जैसे दुर्गंध्य इस प्रकार देह देहकर्णय जितने दोष हे दोष से, दो से रहित तो होकर के देवता आदित्य में आश्रित तो होकर के तृप्त होते हैं कि निरुद्यम अमृत उपजीवन्ति। देवता लोग को जो अमृत भो करते हैं आदित्य में क्या उद्यम रहित तो होकर के उसका उत्तर देते न ऐसा नहीं प्रश्न है अमृत उपजीवंती उत्तर है प्रश्न है कथन तरीका उत्तर एतदेव रूपम अभिलक्ष ते, ते रूपम अभि संबिस इस रूप को अभिलक्ष्य अभिलक्ष भोगुसार हमारा नहीं है ऐसा समझ कर के उदासीन रहते हैं। एतदेवरुपम अभी, अभी भोग का समान नहीं करके उदासीन रहते हैं। जब भोग का समय प्राप्त होता है इसे उत्साह वाले होते हैं। इस रूप रुप के कारण वो उद्यंती का उत्साह वाले होते हैं, उत्साह हो करके फिर भोग करते है भाष्य में एक रूपम अभिलक्ष उसका अभिप्राय अधुना भोगावसरो न अस्क बुद्धवा भोग का समय अवसर अभी नहीं है ऐसा जान करके अभिस उदासन उदास रहते है यदा भी तस्मत से भोगावसरो भवे अमृत के भोग के अवसर समय जो होता है तदा एक तस्वता पंचमे निमित्त में एक अमृत भोग निमित उद्यम को करते हैं, उत्साह वाले होते हैं। ये है एक उद्यंती का उत्साह उत्साह होकर भोग करते हैं। टीका में एक व्याख्या अनुवाद मात्रस्पाद उद्यंती का व्याख्यान हो गया एक अमृत भोग निमित्त उसका अनुवाद केवल कर दिया ये तस्मात उदयती उसका अर्थ क्या उत्साह उत्साहवताम देवान यथोत अमृत उपजीवी उत्साह वाले देव ही देवता अमृतोपजीवी उपजीवी है इसमें लोक प्रसिद्धि अनुकूल दिखाते हैं न ही अनुत्साहवताम अनुतिष्ठता भोग प्राप्ति लोक दिष्टा जो उत्साह नहीं करते है कुछ कर्म उपासना अनुष्ठान नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं, अलसाण लोके भोग प्राप्ति न भोग प्राप्ति नहीं होती इसलिए देवता में उत्साह होता है हमारा भोग समाया आया तो तब भोग करते हैं। पाठ क्रम उत्तम ध्येय स्वरूप अनुद्य साधिकार ध्यान विधि दर्शे जिस प्रकार पाठक्रम से श्रुति में धेयर स्वरूप मधु उसका अनुवाद करके अधिकार के साथ ध्यान विधि कथन करते है फल संबंध विधि अधिकार अधिकारय अमृतम वेद इस अमृत का जो उपासना करता है वसुनाम नाम एवं एक भूत्वा जो वसुदेवता जिसमें आश्रित है पूर्व दिशा में जो मधु की उपासना से वसुदेवता में के साथ एक होकर के उपासक अग्नि नैव मुख्यान जैसे वसुदेवता अग्नि प्रधान होकर भो के भोग करते है उपासक भी वसुओं के साथ एक होकर के अग्नि नैव मुख्यान अग्नि प्रधान होकर के केमृतम दृष्ट तृप्य इस अमृत को सब कारण से उपलब्ध करके तृप्त तो होता है उपासक स रूपम तदेव रूप अभिसंबिस अपने भोग का समय नहीं तो उदासीन रहेगा फिर जब भोग समय प्राप्त करता है वो भी वसुदेवता के तुल्य उपासक भी एत इसे निमित्त भोग प्राप्त होने पर उदेति उत्साहित तो होता है टीका में एक मधु निदर्शी हमको मधु देखाते ये रक्त रूपरो मधु है एवं शब्दार्थम विषय देती एतद एवं एवं का अर्थ यथोदितम जैसे कहा गया ऋग मधुकर ताप रस क्षरण ऋग्वेदित कर्म पुष्पाथ पहले हो गया रिंग ऋचा है मधुकर रिंग मधुकर और ताप तपाने के बाद रस क्षरण हुआ ऋग्वेद कर्म हो गया पुष्प तदित्य संशयनम आदित्य में जाकर अमृत प्राची दिगत रश्मि पूर्व दिशा में होने वाले रश्मिनाली में स्थित भोग्यता है रसमें त एकताम गत्वा जो उपासक हो वसुदेवता के साथ एकत्व तो को प्राप्त करके अग्निना मुख्य रूप जीवन आश्रय करना अब जैसे देवता दर्शन मात्र नृप्ति खाना पीना न केवल दर्शन से तृप्ति स्वर उद्यमन भोग प्राप्त होने पर उत्साह वाले होते हैं, भोग समय समाप्त होने पर तत्काल संवेन तब उदासी वसुवत सर्वम तथे अनुभवती उपासक भी वसुदेवता के समान ऐसे अनुभव करता है फल का ठीक है वसुदेव तो भोग्यता वसुभर उपजीव्यम इतनी यावत वसुदेव के भोग्य का अर्थ वसुदेवता आश्रय करते उनके भोग्य आश्रित होते हैं। तथे श्रुतियुक्त क्रमेण इसी प्रकार उपासक भी प्राप्त करता है आगे भोग काल परिमाण प्रश्न पूर्वक निर्धारित ऐसे उपासक वसुओं के साथ एक होकर के भोग करता है तो कितने समय पर भोग करेगा भोग काल का परिमाण? परिमाण कितने काल है प्रश्न करके निर्धारण निश्चय करते है कियंतम कालम विद्वांस तद अमृतम उपजीवती उच्यते कितने समय तक उपासक अमृत वसुओं के साथ एक होकर के भोग करेगा तो उसका उत्तर है सामत आदित्य पुरस्ताद उदयता पश्चातअस्तम्यता वसुनामेवत आधिपत्यम स्वराज्यम परिजेता जितने समय तक आदित्य पुरस्ताद उदयता पूर्व दिशा में उदय होगा पश्चात अस्तम्यता पश्चिम में अस्त को प्राप्त करेंगे ताबत आधिपत्यम वसुनामे वसु का इतने आधिपत्य स्वराज्यम उसको प्राप्त करेगा प्राप्त करेगा दासमिक विद्वान्यावित प्राच्यादेता पूर्व दिशा उदय होगा पश्चात प्रतीच्यामे को प्राप्त करेगा तवत वसुनाम भोग काल वसुदेवताओ का इतने भोग काल है वसूना समय तक वसुदेवता में आधिपत्यम स्वराज्य पेता प्राप्त करेगा परिचय परिचय प्राप्त करेगा करेगाज्यत्पर्य आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त, प्राप्त करेगा न यथा चंद्रमंडलस्थ केवल कर्मी परतंत्र देवाभूत या आधिपत्य स्वराज्य को प्राप्त करेगा कह से जो कर्म करे कर चंद्रमंडल पितृलोक में जाते चंद्रमंडल में स्थित तो होते है केवल कर्मी वो परतंत्र होते है देवता का भोग्य हो जाते हैं, इस प्रकार ये नहीं होता है ये परतंत्र नहीं होता है वो आधिपत्य स्वराज्य को प्राप्त करता है किंतु ही अयम आधिपत्यम आधिपत्यता ईश्वर पालन करने वाला स्वराट भाव अधिक स्वराज्य को प्राप्त करता है स्वयं राजते स्वतंत्र होकर होता है ये फल प्राप्त करता है इस प्रकार यहाँ एक पूर्व दिशा में मधु संबंधी भोग करने वाले वसुदेवता है जो उपासना करेगा वो भी वसुदेवता के साथ एक होकर के वो फल भोग करेगा और कितने काल ये भी बता दिया इसी प्रकार प्रत्येक मधु का भोग वाले देवताओं का कथन करेंगे नाम उपास भी तब्द्र प्राप्त करके भोग और कितने काल तक करेगा ये भी कर्म से बताएंगे ओम चक्ष ब्रह्म बहुत निराकरणमस्तु निराकरण में अस्त तो निरते य उपनष्सु धरना सन्त महि सन्त शांति शांति शाति